ओंकार को आश्रय करके ध्यान करने के लिए पहले कहा स्वस्ति व पाराय तमस प्रस्तात् वाक्यार्थ ज्ञान साक्षात्कार होने तक प्रतिबंध कहे कर्म कर्मसंगी संगति कर्म श्रद्धा विशेष श्रद्धा ये विघ्न उसकी विघ्न नहीं हो इसे ज्ञान होने के बाद फल प्राप्ति में विघ्न की संख्या नहीं है इसलिए उपदेश के बाद साक्षात्कार होने तक तो बीच में विघ्न नहीं हो ऐसे पहले कहा पाराय तमस प्रस्ताद टीका में सर्वेत्व अन्यवादि गुण विशिष्ट ब्राह्मणों हृदयपुंड के ध्यान च क्रमुक्ति फल मंद ब्रह्मविधो दर्शय तो माह ब्रह्म का ध्यान सगुण ब्रह्म का ध्यान जहाँ निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म कहेंगे उसका ज्ञान तो यहाँ गुणों क्या है सर्वेश्वरत्व मनोमेहत्वादि गुण सर्वेश्वरत्व मनोमेहत्वादि गुण विशिष्ट ब्रह्म वही सगुण ब्रह्म माया विशिष्ट चेतन होने से ही सर्वेश्वरत्व सर्वज्ञत्व मन मेहत्वादि गुण है ऐसे गुण विषि ब्रह्म का ध्यान ऐसे ब्रह्म का ध्यान कहाँ करना हृदय पुंडरीके, हृदय कमल हृदय कमल है कमल सदृश हृदय है उसके अंदर बुद्धि है वहीं ब्रह्म का ध्यान ब्रह्म क्यों अभिव्यक्ति होती है तो वहीं ध्यान करना पहले तो बाहर ध्यान करते हैं ध्यान करने के लिए पहले बाहर ध्यान करने के पश्चात गुणों का ध्यान करते हैं का भी बाद में एकाग्र होने के बाद हृदय में ही ध्यान करना श्रेष्ठ होता है तो क्रम से बाहर ध्यान करने के बाद फिर हृदय में रखकर के ध्यान करते हैं तो उस है mm. तो साकार का ध्यान होता है क्रम प्रतीक का ध्यान अंत में सगुण ब्रह्म का ध्यान ऐसा होता है सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वव्यापक ऐसे ईश्वर का ध्यान वैसे आकार यही है सर्वव्यापक जो अवतारा प्रतीकादि रूप है का पहले आरंभ करते हैं अंत में सर्वज्ञ सर्वशक्ति मान मन में भारूप इसे माया विशिष्ट चेतन व्यापक ईश्वर उसका चिंतन कोई अलग अलग आकार नहीं हृदय में ध्यान ये ध्यान का फल है साक्षात तो मुख्य नहीं मुख्या तो ज्ञान से ही होगा ध्यान से सगुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी यदि साक्षात्कार हो सगुण ब्रह्म लोक को जाएगा वहाँ फिर ब्रह्म लोक में उपदेश से फिर ज्ञान होगा तो मुखमुक्ष प्राप्त करेगा तो क्रम से मुक्ति होती क्रम मुक्ति फलम य्रम मुक्ति फल का वह जो ध्यान कहा जाता है किसके लिए मंद ब्रह्मविद विधि मंद ब्रह्मविद <coughs> ब्रह्म को जानने वाले तो ब्रह्मविद ब्रह्म मंद है श्रवण मनन निधि करने करके जानना उत्तम अधिकारी उससे कृतोपाति तो उत्तम है ही उसके अपेक्षा जो श्रवण मनन करके श्रवण के बाद मनन करने की समर्थ है विचार के लिए समर्थ है फिर निधि ध्यास कर ये सबसे अंतरंग साधन हुआ उसमें असमर्थ है बुद्धिमानते हैं तो विचार में असमर्थ हो तो मनन नहीं कर पाएगा मनन के बिना आगे निधि ध्यासन नहीं होता है कुछ लोग मनन नहीं करके सिद्धा निधिधि आसन करना चाहते हैं और निधि आसन करते करते करना चाहे तो निधि ध्यासन तो नहीं कर पाते हैं उपासना है केवल रटना है सोहम शिवम अहम ब्रह्माष्टमी से रटते हैं तो बाद में कुछ लाभ नहीं होता है तो फिर उसको छोड़ करके कहीं ध्यान अलग अलग करते हैं तो ध्यान ही होता है तो सर हृदय कमल में इसे सवगुण ब्रह्म का ध्यान मंद ब्रह्म विद विधि ध्यान ध्यान साधन है अच्छा साधन है पहले ध्यान करने से ही चित्त की एकाग्रता होती है अंत गुण शुद्ध होता है तब तो वेदांत विचार कर सकता है ये तो ठीक है किंतु वेदांत विचार से अधिक फल ध्यान ऐसा नहीं हाँ वेदांत श्रवण करने के बाद मनन करे मनन के बाद जो निधि है वो अलग है वो भी ध्यान है निधि भी एक ध्यान है किंतु सब ध्यान निधि नहीं है जैसे घाटा मिट्टी है जितने मिट्टी सब घट है क्या इसी प्रकार निधिध्यासन भी ध्यान है किंतु ध्यान मात्र का नाम निधि नहीं है विशेष ध्यान है निधि ध्यास इस श्रवण मनन के बाद संशय दूर होने पर वो निधि होता है ब्रह्माकार वृत्ति वो होता है श्रवण मनन के बाद ही होता है निधि उसके पहले प्रत्येकता ध्यान ध्येय धेका चिंतन है ध्यान ध्येय चिंतन लगातार करने का अभ्यास पहले ध्यान करते हैं थोड़े आसन करना बैठ के ध्यान करने ये ध्यान श्रवण मनन निधिध्यासन से निकृष्ट साधन है इसे मंद प्रबंध विधि दर्शयतम आह आगे कहते यशु तमस प्रस्ताद संसारम हौद्धि तीर्थ गंतव्य पर विद्याभिषे स कस्म वर्त तमस परस्ता अज्ञान से पर संसार महोदधीन तीर्थ संसार पर समुद्र है महोदय जैसे समुद्र है ये संसार इस प्रकार समुद्र जैसे है समुद्र को पार करना तैरना तो बड़ा कठिन है इसी प्रकार संसार को पार करना तो उसको पार करके प्राप्त करना है गंतव्य पर विद्या विषय ब्रह्म पर विद्या के विषय ब्रह्म हे सक वर्त ब्रह्म का है इतिहाह इसलिए वर्ता कर्व सर्विदी स महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्म पुरे स व्योम्यात्मा प्रतिष्ठि मनोमय प्राणशरी नेता प्रतिष्ठ ने सन्निधा तद्ञान पीपश्यती धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति यह सर्वज्ञ सर्वविदि जो परमात्मा सर्वज्ञ है और सर्वविद है सामान्य रूप से सबको जानने पर सर्वज्ञ है और विशेष रूप से जानने पर सर्वविधि है परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वविधि है सामान्य ब्रह्म रूप से <रुषे>. सबका ज्ञान है और विशेष रूप से सबका ज्ञान है कोई कुछ चिंतन करता है कोई पाप मुण्य कर्म करता है छिपा करता है कुछ भी करता है परमात्मा सब जानते हैं और समय पर फल देते हैं फल देने वाले भी परमात्मा ही है फल तथा उपपत्ते है परमात्मा जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वही फल दे सकता है समय पर किस जिस कर्म का फल जिस समय मिलेगा जिस प्रकार कभी कुछ कर्म करता है उसी प्रकार उसको फल प्राप्त होता है कभी किस किसको कष्ट देता है तो उसको इसी प्रकार कष्ट मिलेगा और थोड़ा अधिक ब्याज के साथ जैसे कर्म करता है ऐसे ही आगे फल प्राप्त करता है इसलिए बुद्धिमत्ता या नहीं निंदित कर्म निकृष्ट कर्म दूसरे को कष्ट देना ये नहीं अपने सन्मार्ग में चलना चाहिए सत्कर्म करना चाहिए नहीं तो परमात्मा तो सब सबकर्म के सब का साक्षी है अपने आप ही कर्म फल मिलता है समय पर प्राप्त होता है यही परमात्मा है सर्वज्ञ और सब को जानने वाले ब्रह्म ज्ञान होने पर सब को ब्रह्म रूप से जानता है ब्रह्म से बिना कुछ नहीं कुछ जानने की आवश्यकता नहीं सो मिथ्या है तृप्त हो जाता है वह ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हुआ तो कोई कुछ मन से सोता है मन में सोता है तो बता देगा किसके रोग को ठीक कर देगा के कि चोर किसने चोरी किया तो उसको पकड़ देगा बता देगा ये सब ब्रह्म ज्ञान का फलन नहीं है ब्रह्म ज्ञान होते एक अद्वितीय ब्रह्म निश्चय हो गया और कुछ यही नहीं ये मिथ्या प्रपंच में कुछ आग्रह नहीं है अलग अलग नाम रूप ये सब जानना मन अपने मन कुछ नहीं एक अद्वितीय तत्व में रहता है इसलिए उसमें नहीं नहीं कर एक कुछ लोग सोचते हैं ज्ञानी है तो सबकी बात मन की बात जान ले और कोई लोग को अभिनय करते हम उसको मालूम है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो गया ये नहीं तंत्र मंत्र करके मन की बात कोई बता सके तो ब्रह्म ज्ञान का फलन नहीं है कुछ विशेष तप से ज्ञानी के पास भी इसे सामर्थ्य हो सकता है यदि पहले कुछ किया है किंतु तो ब्रह्म ज्ञान का फलन नहीं है इसलिए सर्वज्ञ का अर्थ सब को जानता है ब्रह्म ब्रह्मरूपेण ये ज्ञानी है किन्द्र ईश्वर विलक्षण है अति अनागत दूर विपक्ष सब जानते हैं भविष्य तो को भी त्रिकालज्ञा है कोई ऋषि महर्षि में भी त्रिकालज्ञा तो है भविष्य को भी जानते यशे सब महिमा भूवि और परमात्मा की ये महिमा है यही महिमा है जो सूर्य चंद्र भी उसके शासन में है नदी पर्वत आदि अपने अपने मर्यादा में स्थित है उनके शासन से सब कुछ है पृथ्वी में उसकी महिमा है दिव्य ब्रह्म पर है सब व्योमि आत्मा प्रतिष्ठित ये दिव्य है अलौकिक ब्रह्म न ब्रह्म के स्थान हृदय है ऐसा व्योमणि आकाश हृदय आकाश में आत्मा वही आत्मा सर्वज्ञ सर्वविधि वही आत्मा है प्रतिष्ठित है हृदय हृदयाकाश में वो आत्मा सगुण रूप से ध्येय मनोमय प्राण शरता मनोमय मनोमय से चिंतन करना है मन की वृत्ति में ही ये वृत्ति के समान इसमें उपाधि का धर्म दिखे ना इस मनोमय कहा प्राण शरीर प्राण और शरीर का नेता एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त करता सूक्ष्म शरीर प्राण को लेकर के प्रतिष्ठित अन्ने हृदय में सन्निधा हृदय करके सन्निहित होकर के अन्न से होता है पुष्ट होता है अन्न से ही अन्नरस होकर के परिणाम होकर के आगे शरीर हृदय बुद्धि बनती है बुद्धि में स्थित ये पिंड देह के देह में अन्ने कहा अन्न का परिणाम देह में देह के अंदर देह में हृदय में स्थित है तद्विज्ञान धीरा पिपश्य उसके विज्ञान से उसको साक्षात्कार करते हैं आनंद रूपम अमृतम आनंद रूप ब्रह्म है जो अमृत स्वरूप है यदि भाति विशेष रूप भान होता है अपने स्वरूप में स्थित हो करके विशेष रूप से ज्ञान होता है चंद्र अग्नि आदि में सूर्य प्रकाश है और विशेष प्रकाश जिसके कारण है वो शुद्ध स्वरूप ज्ञान से ही प्राप्त होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो असमर्थ है वो ध्यान करेंगे क्यों ध्यान करते करते थोड़े वेदांत श्रवण करने वाले जो योग मार्ग के अनुसार ध्यान करते हैं वो तो द्वैत मार्ग है पातंजलि दर्शन किंतु वेदांत श्रवण करके थोड़े ध्यान करने पर वेदांत वाक्य प्रमाण विचार करके थोड़े ध्यान करने पर वो ध्यान थोड़ा अभिलक्षण होता है इसलिए वेदांत श्रवण करने वाले अद्वितीय ब्रह्म सोच करके थोड़े चिंतन करते हैं ध्यान वह है अहंग्रह उपासना मैं ब्रह्म हूँ चिंतन तो भी उत्कृष्ट उपासना है पृथ्वी तो की उपासना की अपेक्षा अहंग्रह उपासना श्रेष्ठ है पृथ्वी की उपासना करने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती है पृथ्वी के में अहम ब्रह्म उपासना अहंग्रह उपासना नहीं होती है ये अहंग्रह उपासना उससे उत्कृष्ट है किंतु और करने के लिए सामर्थ तो कर सकता है ये वेदांत श्रवण करते हैं कभी ध्यान करते हैं निधि के पर्याप्त करते हैं वास्तव अहंग उपासना नहीं करते हैं तो भी अच्छा है अहंगर उपासना भी श्रेष्ठ है अहमअ परम ब्रह्म चिंतन करना तो ओहकार को लेकर के ध्यान करते इसे भी मैं ही ब्रह्म सर्वात्मक ये चिंतन है यह सर्वज्ञ सर्वविद व्याख्यात ये यह सर्वज्ञ सर्वविद ये पहला आया है प्रथम मुंड प्रथम अखंड आया उसका व्याख्या हो गया सामान्य रूप से जानता है सर्वज्ञ सर्वविदि विशेष जानने वापेश्वर तम पुनर्विश्र यो ही सर्वज्ञ सर्वी उसको फिर विशेष कहते यसे स म ईश्वर की महिमा है एसा, ये स ये सद प्रसिद्ध महिमा है विभूति कौन है कोसो कौ स महिमा ये महिमा का यसे मे दयावा पृथ्वी शासने विधति तो। यसे शासने इमें दऊ पृथिवी च्यावा पृथ्वी दिवो दयावा दीवी को दयावादेश हो जाता है दयावा द्या, और पृथ्वी दीव और पृथ्वी शासन में स्थित है विधत्य नियमित होकर के विध्रुते का टिप्पणी में नियमिते टिप्पणी नियमित जमी कर इकार नियमित नियमित होकर के स्थित है उदाहरण कर रखे है उसकी महिमा से सूर्याचंद्रम सो यशासन अलात चक्रवध अजसंभ्रमत सूर्य चंद्रमा से सूर्या चंद्रमासौ दीर्घ हो गया देवता द्वंद्व च दोनों जिसके शासन में अलात चक्र जैसे अग्नि लकड़ी को घुमाते गोल इसी प्रकार निरंतर अजस्रम भ्रमतः समर्थ होते हुए भी उसके शासन में निरंतर घूमते रहते हैं यश शासन में सरिता सागरा च उसके शासन में उनसे सरित्र नदी है समुद्र अपने विषय को अतिक्रमण नहीं करते हैं समुद्र में तीसरे इचतने जल है और यदि इधर ऊपर बाहर आ जाए तो कभी प्रलय हो जाएगा तो डूब जाएंगे इस रात को सोए देर रात में पानी आ जाए भर जाएगा दस बीस फुट पानी आ जाएगा तो कहाँ जाएगा बड़े बड़े के प्रचारेंगे। मकान के ऊपर चढ़ेंगे मकान टूटेगा जड़ से <laughs> तब तो पानी भर जाए तो जाने का रास्ता नहीं कहीं बहुत पानी भरने पर नदी भी, भी समुद्र की ओर जाता है यदि उधर से पानी आए समुद्र के पानी इधर आने लगे <laughs> कोई कहीं को मना करके क्यों आया <laughs> क्यों आया नहीं कभी लाहौरिया आने पर भी आ जाता है तो बहुत दूर आ जाता है कभी कभी ऐसे होता है वर्षा के कमी समुद्र के आए करके पानी कितने डुबा देता है किंतु ये सब अपने गोचर अपने मर्यादा का अतिक्रमण कोई नहीं करते उसके शासन में ही तथा स्थावरम जंगम चाहिए शासन नियमितम वो स्थावर जंगम भी जितने है वो भी शासन में है जिस समय में जिसके में फूल होना चाहिए फल होना चाहिए अंकुर होना चाहिए जमीन में बीज गिरे हुए कितने घास पौधे होते हैं उसके बीज कौन डालता है अपने आप बीज गिरते समय पर होते हैं और जब समय जिस समय आएगा उसे समय निकलेंगे अभी इसे वर्षा वर्षा हो जाती तो कहीं जमीन में कुटिया में इसे बथुआ निकलते अपने आप ही निकलेंगे वर्षा हो गया तो कहाँ से निकलेंगे बथुआ अरे पहले अन्य समय नहीं समय आने पर जो भी अभी घास सब उठा दो सब कर गई। थोड़ी देर एक महीना देखो फिर घास आ जाएंगे वो अलग बीज है वो हटा दो और निकलेंगे कितने बीज गिरे हुए मिट्टी में पता नहीं चलता है किंतु जिस समय आने पर ऋतु समय दे करके तथा चितव अयने अब्दाश्च ये भी जंगलम स्थापित जगह पेड़ पौधे भी अपने समय में फूल होना अंकुर होना पता आना ये सब समय के अनुसार होते हैं ऋतु अयने उत्तरायण दक्षिणायण अब्द जिसके शासन में को अतिक्रमण नहीं करते हैं कभी शीत ऋतु समाप्त होकर सरस्वती शीतल जाएगा नहीं वाला है फिर दोबारा शीत ऋतु आ जाए तो <laughs> अंधे मर जाएंगे सीता समाप्त होगा करके तैयार होते हैं एवरी पंद्रह दिन एक महीना के बाद ठंडी समाप्त हो यदि समाप्त नहीं होकर फिर बढ़ने लग जाए तो वह नहीं वो नियम है शीतक बाद फिर गर्मी समाएगी गर्मी के बाद फिर बरसाएगी ये क्रम से चलता है कोई शासक है नियामक है और इतने नहीं कि तथा तो करता रमाणी फलम च यह शासनाथ सम कालम नहाती बर्तनते स ऐसा महिमा भूवी लोग कर्ता भी कर्म करते हैं कर्म भी करते कर्म और फल भी फल भी कर्म का फल मिलेगा पाप कर्म करेगा तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा पुण्य कर्म करेगा तो स्वर्ग जाएगा पाप कर्म करेगा ना रुक जाएगा और दूसरे कर्म करके दूसरे थाने पहुंच जाएगा ऐसा नहीं चलेगा शासना सम सम कालम नाति बर्तन जिस समय जो फल देना उस समय फल देगा कर्म भी करने के लिए जिस समय कर्म करना है उसके अनुसार होता है कोई कर्म की फल देगा वो अपनी इच्छा से नहीं ये सब जितने हैं ये महिमा उदय सूर्य के उदयस्त्व कभी ग्रहण कभी सृष्टि कभी प्रलय कहाँ भूकंप होने वाला है इसको मालूम नहीं बहुत लाख लाख मर जाएंगे तभी ज्योतिष लोग आएंगे अभी दो होने वाला तीन बार होने वाला पहले पहले कहीं कुछ अब अभ, अभी बहुत समय में ज्योतिष हमेशा कहते कुछ होने वाला ही था होने वाला है जो होता ही रहता है हमेशा ही कहीं कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है कभी वन्य है कभी भूकंप है राजनीति में परिवर्तन है झगड़ा है ऐसे बोलते जाओ हमेशा चलता रहेगा झगड़ा होने वाला है सत्ता में परिवर्तन होने वाला है और भूकंप होने वाला है और दुखी होंगे लोगों मरुड़े दुर्भिक होने वाला हमेशा ही होता रहता है सारा ये समय के अनुसार जब जो होने वाला है होता है इसलिए चिंतन चिंता करने नहीं, नहीं चाहिए कितने दिन सरल रहेगा उसके बाद क्या होगा भविष्य में क्या होगा लोग चिंता करके बड़े बड़े यही चिंता करते करते समय को नष्ट कर देते आगे क्या होगा आगे क्या होगा जो होने वाला लिखा है उसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है ये निश्चय कर जो होने वाला वही होगा क्या होगा क्या होगा उसका उत्तर क्या है जो होने का लिखा है वही होगा और उसको परिवर्तन कर नहीं सकते निश्चिंत रहो जो होने वाला ठीक है ठीक है और क्या वा कर्म अपने वो अपने कर्म फल अपने को भोगना पड़ेगा किसकी कोई गलती नहीं निश्चित हो कर के सर्वम खु इदम ब्रह्म यदि शांत उपासित उपास सम शांत हो जाए यस्य स ऐसा सर्वज्ञ एव महिमा देव एवं महिमा यसे वही सर्वज्ञ इस जिसकी ऐसा महिमा है वो परमात्मा है देव दिव्य दिव्यु द्युतीय अर्थक द्योतन वी प्रकाश रूप में प्रकाश रूप दिव्ये ही ब्रह्मपुरी सर्वबौद प्रत्ययकृत द्योतने ब्रह्मपुरी प्रकाश कहाँ से सर्वबौद्ध प्रत्यय बुद्धिमय बौद्ध प्रत्यय बुद्धि के प्रत्यय प्रत्ययकृत द्योतन प्रत्यय के द्वारा प्रकाश होता है वही द परमात्मा का स्थान ब्रह्म अत्र चैतन्य अभिव्यक्त स्वर्पेण ब्राह्मण पुरम पूर्व हृदयपुंडक तस्मिन् यद व्योम ब्रह्म का ये पूर्व स्थान है रहते घर होता है नगर होता है पूर्व चैतन्य स्वर्पण नित्य अभिव्यक्त वो नित्य अभिव्यक्त है चैतन्य स्वरूप से ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वत्र उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है किंतु बुद्धि में ही अनित्य अभिव्यक्त है बुद्धि में चिताभाष हमेशा रहता है वही चिताभाष ही उसकी अभिव्यक्ति है चेतन का प्रतिबंब दिखता है अभिव्यक्ति होती है पृथ्वी सब है पत्थर में मिट्टी पेड़ सब किंतु दर्पण में दिखता है दर्पण ही पृथ्वी है उसे प्रतिबिंब दिखता है काष्ठ आदि में कभी कभी दिखता है दरवाजा आदि में ऐसे करते तो प्रतिबिंब दिखेगा कहीं कहीं प्रतिम्ब दिखता है सर्वत्र नहीं दिखता है पृथ्वी में इसी प्रकार ब्रह्म की अभिव्यक्ति सर्वव्यापक होने पर भी बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है बुद्धि इससे स्वभाव है ब्रह्म का प्रतिंब ग्रहण करने के लिए चिताभाष ग्रहण करता है चिताश ग्रहण करने वाला अंतकरण स्वच्छ है इसलिए हमेशा ही कहते ब्रह्म वही है सर्वव्यापक सर्वत्र है किन्त्य अभिव्यक्त होकर के अभिव्यक्त अभिव्यक्त होकर के वही है अन्यत्रिवत नहीं है इसे ब्रह्म का पुका हृदय पुंडर हृदय कमल को हृदय कमल के अंदर आकाशे तस्विन यद व्योम आकाश तस्विन व्योमनी व्योमनी का था आकाश है वो कहाँ है आकाश हृदय पुंडरी का हृदय हृदयपुंड के मध्य में स्थित तो जो आकाश है उसी आकाश में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित क्या है सर्व्यापक है तो प्रतिष्ठित इव उपलब्ध थे ऐसे उपलब्ध होता है वहाँ है जैसे सर्व व्यापक होने पर भी वहाँ उपलब्ध होता है लगता है वहाँ है अन्यतर भी है नहीं दिखता है किंतु वहाँ प्रतिष्ठित जैसे दिखता है नहीं तो वहाँ प्रतिष्ठित क्या होगा व्यापक नहीं आकाशवत सर्वगत हाँ से गति रागति प्रतिष्ठा व अन्यता संभवती हृदय में उसका अभिव्यक्त होती उपलब्ध होने से वहाँ प्रतिष्ठित कह दिया नहीं तो आकाश के समान जो सर्वगत है व्यापक है उसका गमन आगमन प्रतिष्ठा अन्य प्रकार संभव नहीं आकाश का भी गमन नहीं आगमन नहीं कहीं प्रतिष्ठा आकाश कहीं आश्रित नहीं होता है न नया को बताते हैं सर्वव्यापक आकाशतः हैं, आकाश का आश्रय कोई नहीं है आकाश कहीं आश्रित होकर नहीं रहता है आकाश किस्त में जो घट भूतल में रहेगा भूतलो कहते अधिकरण घट्ट होता है अध्येय क्योंकि घट्ट भूतल में आश्रित है इसी प्रकार आकाश जहाँ आश्रित होगा वो अधिकरण होगा आकाश होगा आध्येय वस्तु तो आकाश का कोई आश्रय नहीं आकाश आधे रूप से कहीं नहीं रहता है आध्यत्व में नहीं रहता है आकाश का कोई अधिकरण नहीं है तो आकाश का कोई अधिकरण नहीं होता आकाश कहीं आश्रित नहीं होता है ऐसे कहते आकाश का अभाव सर्वत रहे आकाश आश्रित नहीं होता है तो आकाश आश्रित होकर कहाँ रहता है कहीं नहीं रहता उसका अभाव रहेगा आकाश का अभाव कहते केवल अनु सर्वत रहता है आकाश आश्रित हो गहरे कहीं नहीं रहता है सर्वगत आकाश जैसे आश्रित नहीं होता है प्रतिष्ठा नहीं गमनागमनी आकाश को ले लेगा कहीं ले आएगा ऐसा नहीं कर सकता है और इसी प्रकार ब्रह्म चेतन शुद्ध आकाश भी सूक्षण है उसका गमन आगमन प्रतिष्ठा अन्यथा अन्य प्रकार न संभवती जो गमना गमन गमनागमन कहते स्वर्ग में नरक में जाता है जैसे घट को लेकर तो के आता कटा का ऐसे गमन कहेंगे ये शरीर सूक्ष्म स्वरे चला जाता है वहां दूसरे स्वय बनेगा सूक्ष्म स्वय जाने पर सूक्ष्म स्वर में चेतन का प्रतिब चिदाभास साथ दिखता है ऐसे कहते चला गया वही चिदाभाष में उपाधि के गमन है उपहित में गति आगति का प्रयोग होता है शुद्ध आत्मा में गमनागमन प्रतिष्ठा ही नहीं, नहीं तो हृदय में प्रतिष्ठित जो कहा है व्योम आत्मा प्रतिष्ठित वहाँ प्रतिष्ठित जैसे उपलब्ध होता है सही आत्मा तत्स्थ मनोवृत्ति भी विभाव्यती थी उसको मनोमय क्यों कहा आत्मा तत् तत्स्थ बुद्धिमय और मनोवृत्ति भी विभाव्यती मनोवृत्ति से ही विशेष सूचना अनुभव होता है मन के द्वारा उस मनोवृत्ति होती मनोवृत्ति का ही अभिव्यक्त तो होता है साक्षी के द्वारा प्रकाशित तो होता है साक्षी उसको प्रकाश करता है मनोवृत्ति द्वारीभूता भी साक्षीभूत से साक्षाधीन मनोवृत्ति का प्रकाशक है चेतनात्मा मनोवृत्ति है साक्ष्य उसका प्रकाशक है शुद्ध आत्मा जो मनोवृत्ति होती मन में परिणाम वृत्ति है बुद्धि भी मन का परिणाम है ज्ञान सुख दुख इच्छा ये सब अंतकरण का परिणाम है उसको कहते वृत्ति मन की जो वृत्ति है वृत्ति को प्रकाश करता है साक्षी बुद्धि सुख दुख संकल्प काम ये सब मन में वृत्ति है वृत्ति उदय होते ही प्रकाशित तो होते साक्षी के द्वारा इसलिए साक्षी जैसे प्रकाश प्रकाश यहाँ इतने स्थान में प्रकाश दिखता है इसको रखो तो प्रकाश यहाँ दिखा इसको इसकोटा देने पर जहाँ यहाँ प्रकाश यहाँ नहीं है इसको हटा देने पर यहाँ प्रकाश दिखता है अंगुली में प्रकाश दिखता है अंगुल को तो हटा दिया दिखे प्रकाश दिखेगा प्रकाश्य से प्रकाश का ज्ञान होता है यह प्रकाश्य प्रकाश्य के संबंध से प्रकाश दिखता है इसके साथ प्रकाश का संबंध है प्रकाश के संबंध है प्रकाश्य को देख करके प्रकाश का ज्ञान होता है अब प्रकाश नहीं रहेगा तो तो इसे प्रकाश का ज्ञान प्रकाश से होता है वृत्ति प्रकाश्या है वृत्ति का, का प्रकाशक साक्षी इसे वृत्ति के द्वारा साक्षी का ज्ञान होता है वृत्ति का प्रकाशक इसे मनोवृत्ति भी रहे विभाव्यत है विशेषण ज्ञात है से विशेषण निश्चय होता है साक्षी इति मनोमय इसलिए उसको मनोमय कह दिया मनोवृत्ति से ही उसका ज्ञान निश्चय होता है मनोमय मनोहे उपाधि मन उपाधि स मनोपाधिक मनोपाधि तत्व मनोपाधिवात्थ मन उपाधिक मन उपाधि आत्मा न स आत्मा मन उपाधि मन, मन, मन, मन, मन, मन सकारात भो भगव यह होकर लोप हुआ इसलिए संधि नहीं होती मन उपाधि तत्वात्थ नेता प्राणस शरीरम से प्राण शरीरम तस्या नेता सूक्ष्म को सूक्ष्म शरीर प्राण और सूक्ष्म को लेता है आत्मा स्थूला शरीरा शरी शरीर शरीरांतरम प्रति एक स्थूल स्वर समाप्त हो जाएगा वहाँ से छोड़कर चल जाएंगे जैसे पेड़ में पक्षी पेड़ सूख गया पक्षी पक्षी उड़ गई इसके बाद स्थूल शरीर समाप्त होने सूक्ष्म निकल जाएगा तुलाश चढ़ेगा मिट्टी में जैसे जो को हो सूख शरीर चला गया वो जाकर के फिर दूसरे शरीर पहुंच जाएगा कर्म क्या है कर्म फल भोगने के लिए फिर शर ग्रहण करेगा तुलासर शर्यांतरण प्रति वो प्राण शरीर चले जाता है सूक्ष्म शर प्राण सूक्ष्म शरीर में प्राण है उस चला गया उसका उसको लेने वाला परमात्मा है परमात्मा शुद्ध तो निष्क्रिय है किंतु उसके संबंध से चिदाभा होता है वही चेतन जैसे काम करता है प्रतिबिंब चिदाभास वही जाता है सूक्ष्म चिदाभास के संबंध से जाता है मूल बिंब रूप चेतन नहीं होगा तो चिदाभास कहाँ आएगा और चिदाभास जो जिसको हम चेतन कहते वो तो चिदाभाष थो मूल शरीर होने से मूल चेतन सूक्ष्म बिंब रूप चेतन होने से उसके प्रतिबिंब चिदाभास उसके संबंध से जड़ में अंतकर्ण में सूक्ष्म में भी गमनागमन होता है वही मुख्य हो गया उसकी सन्निधि से चुंबक कुछ नहीं करने पर भी उसके पास लुहा रखो तो लुहा खींच जाएगा इसी प्रकार शुद्ध आत्मा कुछ नहीं निष्क्रिय है उसके सन्निधि से शिक्षण शरीर में भी चैतन्य जैसे व्यवहार होता है ऊर्जा जाता है प्रतिष्ठितो अन्ने हृदय सन्निधा प्य प्रतिष्ठितो अवस्थित प्रति अवस्थित अन्य अन्न में कैसे प्रतिष्ठित है वो देह में अन्न से सर बनता है भूज्यमान अन्न विपरिणाम भोजन करता अन्न उसका परिणाम तो अन्न रे प्रतिदिनम उपचीय माने अपच्य माने से पिंड रूपान ये पिंड देह रूप पिंड यही अन्न है अन्न से बना अन्न प्रतिदिन उपचय मान अपचयमान बढ़ता भी घटता भी भजन कर्ण से एक थोड़ा सा एक बिंदु कण रक्त बढ़ गया बढ़ गया सर एक बिंदु कम हो गया तो रस हो गया वहाँ न एक वैसे भी कहते प्रतिदिन नष्ट होता है प्रति क्षण एक घड़ा नया घड़ा लाया पानी रखकर पीते समय थोड़ा ऐसा झुका कर पानी पिया एक थोड़ा मिट्टी गिर गीछ गया घि जाता ना नहीं थोड़ा नीचे लालपन दिखता है ये मिट्टी घिचते ही तारीखी को लोग कहेंगे घट नष्ट हो गया एक निकला एक बिंदु निकल गया जो एक थोड़े से इतने त्रियाणु को निकल गया वो त्रियाणुक में घट समवाय समों था एक त्रियाणु को निकले गया उसे त्रियाणु को समवेद घटा भी है त्रिणुणु को चला गया त्रिवणु को समवेद घटे है घट जो दिखता है वो त्रियाणु को समेत घटे गया त्रियाणुक में घट समवाय समों रहता है ये पुष्प इसके अवयव में समवाय समों रहता है अभी ये देखो ये पुष्प मैं ये अवय में सांवेत पुष्पा भी है ये तत अवयव साव्यत पुष्पा मस्ती था कहाँ गया नष्ट हो गया ये हाथ में क्या दिखता है इसमें साव्यत पुष्प था ये नष्ट हो गया फिर भी हाथ में दिखता है पुष्पा कहाँ से आया ये नया पुष्प बन गया <laughs> ये तत् तो साम्वित पुष्पा नष्ट हो गया ये नया पुष्प है देखो ये भी अब इसमें ऐसे पुष्प साम्वा समझ से यहाँ बताओ जिस अवय में पुष्प सामभा है ऐसे अवय में पुष्प अभी समस्या है कहा गया अवयत पुष्प नष्टम ध्वस्तम नष्ट हो गया ये, ये पुष्पांतरम अन्य पुष्प बन गया <laughs> आ, बनता ही प्रतिक्षण <laughs> ये क्षण उपचयमान अपच्यमान होता है तो प्रतिक्षण नया नया सर बन जाता है पुराना चला गया नया इसे जन्म वर्ण प्रतिक्षण होता ही रहता है खाली गर्भवास की आवश्यकता नहीं प्रतीक्षण प्रतिदिनम प्रतिदिन कहते दिन प्रति नहीं प्रतीक्षण उपचीय मान अपचीय जो पिंड रूपा या यह पिंड रूप जन है बढ़ता घटता है यहाँ तो बढ़ता घटता कहा नार्कि ना लोग कहेंगे थोड़ा स्पष्ट करेंगे उत्पत्ति नाश वाला उस घड़ा उस नष्ट हो जाता है भोजन पकाते हैं तो घड़ा नष्ट हो जाता है नया घड़ा बन जाता है प्रतीक्षण घड़ा में पानी रखा पीते समय थोड़ा घिर गिर गया तो घड़ा नष्ट हो गया घड़ा नष्ट हो गया तो पानी हो जाना चाहिए तो तुरंत दूसरा घड़ा बन जाता है कौन बनाएगा नम कुल व्यो नम करमा व्यो ये परमात्मा ही कुलाल करमार रुपये वही बना देते हैं उसी से ईश्वर का अनुमान करते हैं तो उसको बनाने वाले कुलाल है नहीं कौन सा कुलाल घड़ बनाया घड़ा तो नया बना दिखता है घड़ा नष्ट हुआ तर्कश सिद्ध होता है फिर दूसरे घड़े में पानी रहा है दूसरे घर को बनाने वाले कुलाल कहीं से नहीं आया ऐसे जो महाकुलाल है परमात्मा ने घड़ा बना दिया परमात्मा की सिद्धि करते हैं तर्कश है पिंडर उपन्न में स्थित है उसमें बुद्धि है हृदय बुद्धिम समवस्थाप्य सन्निधाय पुंडरिक छिद्र कमल छिद्र आकाश है उसमें बुद्धि है बुद्धि में स्थित होकर के परमात्मा वहाँ है हृदय अवस्थान में वही आत्मन स्थिति नहीं आत्मन स्थिति अन्य अन्न में पिंड में आत्मा की स्थिति नहीं वो पिंड पर अन्न देह है देह के अंदर बुद्धि है बुद्धि में आत्मा स्थित है स्थित भी वहाँ अभिव्यक्त होने से तो देह में नहीं हृदय में स्थिति नहीं तो आत्मा की स्थिति अन्न में ऐसा नहीं है अन्य प्रकार नहीं बुद्धि में है तदात्मतत्व विज्ञान पिपश्यती विज्ञान से ही विज्ञान विशेष के ज्ञान केवल ज्ञान, ज्ञान के कहेंगे तो ज्ञान विज्ञान तृत्तात्मा ज्ञान केवल कहेंगे तो ज्ञान तो ब्रह्मज्ञान ही कितु ज्ञान विज्ञान कहेंगे सामान्य ज्ञान है विज्ञान होता है विशेषज्ञ विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट ज्ञान कौन है शास्त्राचार्य उपदेश जनते न यही विशिष्ट ज्ञान शास्त्र के द्वारा शास्त्र के उपदेश आचार्य के मुख से शास्त्र आचार्य अभ्याम शास्त्र आचार्य उपदेश से ज्ञान होता है आचार्य के उपदेश चाहिए वो शास्त्रीय वाक्य से शास्त्र आचार्य दोनों केवल गुरु उपदेश करेंगे शास्त्र को छोड़कर कर कहें हमारा अनुभव हम बताएंगे उपदेश से ज्ञान नहीं होगा कुछ लोग अपने को इतना आगे बढ़ा देते हैं कहते हमारा अनुभव हम कहेंगे बाकी जितना आचार्य सौमत का खंडन करेंगे बड़ा अपना विरक्ति बहुत कुछ है किंतु नाम के लिए इतने आसक्ति हो जाती है बड़े बड़े आचार्य का खंडन करके अपना बड़ापन दिखाना यदि आचार्य का खंडन कर दे तो अपने बड़े विद्वान हो जाएंगे ना बड़े बड़े को सब सब चाहते हैं हम बड़े बने हम बड़े बने कैसे हम हमसे कोई बड़ा है तो बड़ा को खंडन करो उसमें दोष निकालो वो ठीक नहीं तो बड़े हो जाएंगे नहीं तो बड़ा कैसे होगी इसलिए क्या कर बड़ापन अपने में कुछ महत्वाकांक्षा होने पर रुच नहीं जान करके या परम तत्व को प्राप्त करने की इच्छा कर तो खत्म हो गई और शरीर समाप्त होने वाले मनने वाले है नाम से का साथ कोई संबंध नहीं मनने के बाद कौन नाम रूप से क्या मतलब है किंतु तो नाम हमारा रहे हमारा रूप बनना रहे नाम रूप के पीछे इसे करते करते क्या करते हैं कोई कोई बड़े बड़े आचार्य मत का खंडन करना चाहते खंडन करने से सब से बड़ा विद्वान है इतने बड़े विद्वान उनके मत में दोष निकाला बस दूसरे दोस्त निकाल करके अपने बड़ा होना चाहते हैं कोई कोई कहते हैं ये शास्त्र की बात छोड़ हम अपना अनुभव कहेंगे और लो कोई लोग उस बड़ा अनुभव कहें बड़ा तो बड़े अनुभव ये अनुभव तो विरोचना का हो गया था ब्रह्म ज्ञान हो गया था विरोचना को नहीं हुआ बत्तीस वर्ष रहने के बाद पूरा अनुभव हो गया जा गुरु बन गया देहा सब कुछ है। खाओ पिओ इसका ही पोषण करो अनुभव कभी भ्रांति होती है सर्प देकर भागता है उसको सर्प का ज्ञान हुआ नहीं सर्प देकर भगा ना नहीं ऐसे अनुभव होता है अनुभव तभी प्रामाणिक होगा शास्त्र सम्मत तो हो तो शास्त्र के विरुद्ध अनुभव तो भ्रांति हो जाएगी इसलिए आचार्य का उपदेश हो शास्त्रीय होना चाहिए शास्त्र के माध्यम से इसे श्रोत भी हो श्रुति वाक्य भी हो मंतव्य से उपाधि श्रुति वाक्य से शव शास्त्र का शवण करना चाहिए आचार्य से खाली शास्त्र को छोड़ करके अनुभव नहीं और के अध्ययन अपने करके ज्ञान प्राप्त कर ले संभव नहीं आचार्य से श्रवण करनी ही परंपरा ये परमात्मा ने जैसे परंपरा बनाए उसी माध्यम से ही तभी ज्ञान होगा नहीं तो नहीं होगा ठीक है कभी कुछ कोई गुरु मान करके साधना भजन करते हैं किंतु तो अंत में ज्ञान यदि कभी होगा ऐसे तत्वदर्शी आचार्य के उपदेश से ही ज्ञान होगा उसके बिना केवल शास्त्र से ज्ञान नहीं होगा इसे हमेशा ही शास्त्र आचार्य उपदेश जनित ज्ञान है ना तो शास्त्राचार्य उपदेश होने पर ज्ञान सबको हो जाना चाहिए क्यों नहीं सबको होता है सम दम ध्यान सर्व त्याग वैराग्य उद्भुत है ना तभी ज्ञान उद्भुत होता है प्रकट होता है ज्ञान तो होता है तो उद्भुत नहीं होता है शम, सम अंत कणो समम वाह इंद्र सम दमन और ध्यान समाधान एकाग्रता और सर्व त्याग सबका त्याग कर उसमें लगाना पड़ेगा एक विचार निरंतर करे सब छोड़ करके सर्वत्याग में इतने सब कर्म जो शास्त्रीय कर्म उसको भी त्याग कर देते हैं जो ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में जो कर्म करना है वो कर्म का भी त्याग कर्म त्याग करें तो कर्म साधन का त्याग और कर्म फल की इच्छा तो रहेगी है कर्म फल की इच्छा रहेगी तो कर्म त्याग करेगा कर्म साधन त्याग करेगा और स्वर्ग जाने की इच्छा करेगा तो कैसे होगा जब फलों को चाहेगा तो लोक प्राप्ति का साधन चाहिए कर्म चाहिए कर्म का साधन चाहिए और कर्म नहीं कर्म साधन भी छोड़ दिया किंतु कर्म फल इच्छा है कैसे मिलेगा और साधन करके ये इच्छा करेगा तो ज्ञान क्या प्राप्त करेगा आगे प्राप्त करेगा कुछ ऐसे जो इच्छा करेगा इसे सर्वत्यागे पूरा तो ब्रह्मांड इच्छा सब का त्याग वो तब तो वैराग्य उसको कह दे सर्वत्याग हो तो वैराग्य तो हुआ बिल्कुल और कुछ नहीं कहीं भी आ सकते नहीं बाहर तो छोड़ दिया अंदर आसक्ति बैठी तभी नहीं चलेगा सर्वत्याग कर दिया संन्यास ले लिया किंतु अंदर आसक्ति ऐसा नहीं पूरा वैराग्य इतने होने पर भी उद्भुत होता है ज्ञान शास्त्रार्ज उपदेश होने के बाद भी ये चाहिए ध्यान सर्वत्याग से ऐसे ज्ञान से विशेष ज्ञान से परिपश्यंती परिता परि सर्वतः पूर्णम पश्यंती सर्वतः देखते पूर्ण परिभ्रम है उसका उपलब्धि परशुंती कहता आँख से नहीं उपलब्धि तो साक्षात्कार ऐसे सुख दुख का साक्षात्कार होता है सुख दिखता है दुख दिखता है दिखता है चक्षु से या तो इंद्र से किस इंद्र से सुख दुख का अनुभव होगा हाँ ये नायक लोग कहेंगे मनुष्य वेदांति मन से नहीं मन सुख दुख तो स मन ही है मन का ही परिणाम ऐसे साक्षी के द्वारा ये सुखो दुखों का अनुभव करते हैं जिस प्रकार अनुभव होता है इसी प्रकारी अनुभव है धीरा धीरा विवेकी विवेक को धीर कहा जब विवेक नहीं तो धीरता नहीं धरिया नहीं अधीर चांचल्य आनंद रूपम व आनंद रूप ही सर्वानर्थ दुख आया सहीणम अनर्थ दुख आया सहीनम अनर्थ दुख में अर्थ क्या अनर्थ पदम अनर्थ जनक विषय तद राग परम क्यों क्या दुखे है तत्पलम अनर्थ दुख अनर्थ होता है विषय अनर्थजनक विषय विषय में आसक्ति विषय विषय आशक्ति अनर्थ तजन्य फल होता है दुख तो सर्व अनर्थ विषय विषय आसक्ति तजन्य फल दुख ये सब आय सब रहित है आनंद रूप ब्रह्म कोई विषय विषय विषयाशक्ति विषय निर्विषय सुख है आनंद है ब्रह्म आनंद रूप है जैसे ब्रह्म ज्ञान रूप है किम विषय के ज्ञान ब्रह्म विषय को ज्ञान ब्रह्म ज्ञान रूपे है किम विषय का ज्ञान है निर्विषय ब्रह्म जो ज्ञान रूपे ब्रह्म वह निर्विषय है इसी प्रकार आनंद है ब्रह्म आनंद रूपे किस विषय जन्य आनंद है विषय विषयजन्य नहीं है विषय निरपेक्ष आनंद है अमृतम यदि विभाति अमृत धर्म है विशेषण स्वात्मनव विभाति सर्वता ये विभाति विशेष रूप से भान होता है अपने सर्व में अपने अंतकरण में स्वात्मनवे तो आत्म तो न भान होता है आत्मनिव आत्मा अहम ऐसे ज्ञान होता है वही आत्मा महमात्मा गुड़ा के सर्व होता से वही शुद्ध ब्रह्म आत्मरूप से भान होता है अस्य परमात्म ज्ञान से फलम इधम अविध्य परमात्म ज्ञान का फल उपासना ध्यान का उसके अंत में कहा तद विज्ञान परिपनती धीरा ज्ञान से उसको साक्षात्कार करते हैं ऐसे ज्ञान जिसको होता है उसका फल कहते हैं टीका में अस्यत्म ज्ञान से जीवनमुतिल से अद्वैत वाक्यागम से क्रमबूति फल से उपासना और ज्ञान दोनों कहा अद्वैत वाक्यार्थ का फल है जीवन रूप फल वाक्यार्थ ज्ञान होते ही जीवन मुक्त हो जाता है जीते जी मुक्त अद्वैत वाक्यार्थ का अवगम साक्षात्कार हो गया संशय विपर रहित ज्ञान हो गया उस समय वो देखता है कि मैं मीन मुक्त हूँ नित्य मुक्त हूँ वो मुक्त है जीवन मुक्त जीते जी मुक्त है ये जीवन मुक्ति फल अद्वैत वाक्यर्थ ज्ञान का फल है उपासना का फल है क्रम मुक्ति उप तो क्रम मुक्ति उपाससन से क्रम मुक्ति फलम यहाँ ये फल कहते फलमीद् अभिदे जीवन मुक्तिपल ज्ञानक और क्रम मुक्ति ध्यान का भिदे हृदयग्रंथि छिद्य संशया क्षीयते चास्त कर्मा तस्वरे हृदयग्रंथि भिदे हृदयग्रंथि का भेदन होता है तात्म अध्या से उसका नाश नाश होता है सर्व संशया सर्वे संशया छिद्यंते हैं सारे संशय छेदन उच्छेद हो जाते है नष्ट हो जाते हैं अश कर्माणी छिंते सारे कर्म नष्ट हो जाते कर्मा बहुवचन दिया तो हाँ कहेंगे प्रारध अतिरिक्त कर्म है तो बहुवचन देने का अर्थ कार्य अतिरिक्त सर्वकर्म लेना और कहीं कहते हैं ज्ञानी के दृष्टि से प्रारब्ध कर्म में भी कुछ नहीं रहता है ज्ञानी अपने को आत्मा मानता है ब्रह्म परिपूर्ण व्यापक उसका प्रारब्ध तो है ही नहीं प्रारध शरीर का है देह में अहम बुद्धि समाप्त तो होगी तो ज्ञानी के दृष्टि से कोई प्रारब्ध नामक वस्तु है ही नहीं तो उसके दृष्टि से सब कर्म नष्ट होता है और उसका शर्र दिखता है शरीर यदि ज्ञान होते शरीर समाप्त हो जाए तो फिर ज्ञानी का शर नहीं रहेगा तो ज्ञानी उपदेश कर कैसे करेगा और तद वि ज्ञानार्थम गुरु में अभिगत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए तभी शर रहेगा लोग देखते हैं ज्ञानी क्या शरीर उपदेश करते हैं भगवान भी श्री कृष्ण अर्जुन का उपदेश करते हैं तो ज्ञानी उपदेश करता है तो उसका शर रहता है शरीर कैसे रहा ज्ञान होते अज्ञान नष्ट हो गया तो अज्ञान कार्य समाप्त तो हो जाए अज्ञान कार्य समाप्त तो हो जाएगा तो शर्य भी नहीं रहना चाहिए तो स्वर रहता है तो वो अन्य कर्म तो समाप्त हो गया किंतु प्रारद्ध कर्म नष्ट नहीं होता है जब तक तो प्रारध्ध कर्म है तब तो तक तो शरीर रहेगा तो ज्ञान होने के बाद चित्त पिपाशा होगी भोजन करता है यानी खेत पिपाशा है और चित्त पिपाशा राग रागद्व होगा या नहीं होगा राग द्विष्य नहीं होना चाहिए ज्ञान होने के बाद तो उसको दे दे पीस कर दे दो भोजन के स्थान पर भात के स्थान पर इतने मिर्ची रख दो और चटनी के थान पर गोबर रख दो <laughs> खा लेगा जब नहीं खाता है तो दे से ना रख दे से मिर्ची में दे से अच्छा वजन है तो खा और मिर्ची तो छोड़ दिया तो ये सब रहेगा शरीर जब तक है शरीर का धर्म स्थूल सूक्ष्म शरीर में जैसे इंद्र का धर्म ऐसे रहेगा प्रारब्ध कर्म है जितने तब तक रहेगा उसको छोड़ बाकी सब कर्म नष्ट हो जाते हैं कब तस्में परावर दृष्टि परअवर परवरह कार्य रूप है कारण रूप परब्रह्म रूपे निर्विशेष ब्रह्म है वही सविशेष है कहीं पर अवरव यमात् भी करते हैं कि कितु परवरात्मक पर है परब्रह्म निर्विशेष अवर है कार्य ब्रह्म सभी सविशेष उसका साक्षात्कार हो जाने पर, पर। सब कर्म समाप्त हो जाते हैं यही फल है अरे जो काम उपासना करता है ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तो ब्रह्म प्राप्त करता है भाष्य में विद्यत हृदय ग्रंथि हृदय ग्रंथि का था अविद्यावासना प्रचय अविद्याजन्य वासना प्रचय अविद्या जनित वासना प्रचय ढेर बुद्धि में है बुद्धि आश्रय काम बुद्धि में स्थित है काम यही वासना है काम इच्छा काम बुद्धि में है ना कि आत्मा में तार्कििक लोग तो ता आत्मा में कहेंगे काम है ऐसे हृदय स्थित श्रिता का ये अस् हृदय काम आश्रिता सब नष्ट हो जाते हैं हृदयाश्रय असौ न आत्माश्रय असौ शब्द का तो क्या है वह कौन है काम असो काम हृदयाश्रय हृदय में आश्रय हृदय में आश्रित है आत्मा में आश्रित्य नहीं है ऐसा जो काम है भिद्यते भिद्यता तो भेद आयाति भेद का विनाश नष्ट हो जाता है छिद्यंते सर्वे संशया सर्वे संशय किस विषय को होता है ज्ञ विषय संशया ज्ञ को विषय करने वाले ज्ञ विषय है ब्रह्म जीव क्य के तत्त्व विषय संशय एक प्रमाण संशय होता है कि प्रमेय संशय होता है प्रमाण संशय तो स्वर्ण से नष्ट होता है टिप्पणी में दिया प्रमाण विषयानाम तेषा शवणादिना भी उच्चिन्ह प्रमाण विषय संशय स्वर्ण मनन से चिन्ह होता है अरे ज्ञेय विषय का संशय कुछ रहता है मनन करते फिर ज्ञान होने पर पूरा संशय नष्ट हो जाता है लौकिका नाम आमरणात् गंगा श्रुतुवत प्रवृत्ता विच्छेदी ये संशय लौकिक लो सामान्य लोग में तो चलता रहता है अज्ञानी का संशय कब तक रहेगा आ मरना मरने तक ही रहता है समाप्त नहीं होता है गंगा श्रोतवत गंगा प्रवाह जैसे लगातार चलता रहता है इसी प्रकार ये मरना तक ही संशय चलता रहता है समाप्त नहीं होता है आगे भी आगे जन्म में चलेगा वही आ मरना तो कहने मरने के पहले से समाप्त हो जाता है ये बात नहीं है मरण को लेकर के अभी मरने के पहले संशय नष्ट हो जाते ऐसा नहीं मरने तक चलता आगे भी जाता है यही से जो संशय ज्ञान उनसे नष्ट हो जाता है अश विन संशय से निवृत्ता अविद्य से विन्न संशय विच्छिन्न संशय सारे संशया नष्ट होगी गई निवृत्ता विद्य से निवृत्ता अविद्या नष्ट हो गई यानी विज्ञान ज्ञान उत्पत्ति के पहले ज्ञान उत्पत्ति के पहले इस जन्म इसके पहले कोई जन्म हुआ था क्या कितने प्राक्तना जन्मांतरित इसी जन्म में ज्ञान उत्पत्ति के पहले जो कर्म क्या था अजन्तरिच अन्य जन्म में जितने कर्म एक वचन दे दिया समझ लेना कितने जन्म हो गए आप अप्रभुत फलानी जो प्रभुतम फलम प्रभुता फलानी प्रभुतम फलम ऐसा कर्मणाम प्रभुत फलानी और फल में शांतानी कर्माणी अप्रवृत्त फलानी जिन कर्म का फल देना आरंभ हो गया उनको क्या कहेंगे अप्रवृत्व फल प्रवृत्त फल वही प्रारब्ध जो कर्म फल देना आरंभ नहीं किया वो प्रारब्ध भिन्न अप्रवृत्व फलानी प्रारध सत्र जितने कर्म संचित कर्म इस जन्म जितने कर्म ज्ञानोत्पत्ति सहभावी निच ज्ञान उत्पत्ति के साथ भी होने वाले कर्म ज्ञान उत्पत्ति हुआ उसके साथ भी आगामी कर्म ज्ञान होने के बाद इसे शर्य इंद्र से कोई कर्म होगा नहीं होगा आत्मा के साथ श्लेषण नहीं होगा किन्तु कर्म तो होगा ये सब उस चीयंत कर्माणी नष्ट होता है संसर्ग नहीं होता है न तो एक जन्म आरंभ कानी इसी जन्म के आरम्भ कर्म जिसको प्रार्भ कर्म कहते हैं उनका नाश नहीं होता है प्रभुत्फल तो उसका फल प्रभुत्व हो गया फल देना आरम्भ कर लिया जो शर्य को छोड़ दिया वो तो जा करके लक्ष्य वेदन करके ही समाप्त होगा जिसको छोड़ा नहीं उसको रोक देंगे प्रारंभ कर्म फल देने के लिए छोड़ दिया प्रारंभ हो गया वो तो चलता रहेगा तस्मिन सर्वज्ञ दृष्टि तस्मिन दृष्टि बराबरे सर्वज्ञ जो असंसारी असंसारी नी पराबरे परम च कारणात्म ना अवरम से कार्यात्म ना कारण उसे पर अवर कार्यात्म तस्मिन पराबरे ऐसे ब्रह्म साक्षात अहम अस्मित दृष्टि अहम अस्मित साक्षात साक्षात्कार हो जाए संशय भी पर रहित तो ज्ञान हो जाए संसार कारण उच्छेदात तो मुचेती संसार का कारण अविद्या का उच्छेद हो जाता है तो मुक्त तो हो जाता है इसमें अविद्या वासना प्रचय विद्यतः इसके ऊपर विचार है ओम भद्रं कर्णे भी देव